ननो यह अनु निंदित समस्या ये है रहित जो महात्मा है, उसको तो कर्मकांडी बड़ी निंदा करते कर्मकांडी जो विहित अनुष्ठान करने वाले लोग वो क्या कहते तो भूत हो गया है तो बदमाश तो कैसे बिना जो है कुछ पूजा पाठ ध्यान भजन कुछ नहीं आ, खाता पीता है सान जैसे घूमता है फालतू है सब डालते हैं महात्मा ब्रह्म ज्ञानी हुई पत्थर मारा लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है पहचानते तो है फालतू ठंड का फी फंड खा रहा है घूम रहा है फिर रहा है राजा ने ब्रह्म को पहचाना नहीं होने देखा क्या फालतू की उम्र है जवान आरोप उम्र पालगी उठा पालगी उठाने बोला उसको कई ऐसी कहानियां हैं तो इसलिए जो कर्मकांडी होता है ब्रह्मज्ञानी करता और जो अज्ञानी हो जो कर्मकांडी गंदा करता अरे तो है अरे जब बाग तो लगाया जय सवरे गंगा जी में है बेकार दिमाग खराब हो रखा है हम तो बढ़िया जगह शवर में नहाते हैं बड़ा मस्त रहते हैं खाते पीते मौज करते हैं आवे पे पागल है सवेरे जाएगा गंगा जी बनाएगा ठंड से परेशान और आगे घंटी टीटी टीटी -टी करते रहता है घुमाते रहता है पता नहीं क्या खेतरता है फालतू है ये कहेगा अब कर्मी का करता है कर्मी ज्ञानी का करता कौन सही है कोई सही नहीं है ब्रह्म ज्ञानी के कोई सही नहीं है इसलिए कहते कहा यदि पूर्व से पूछता है देखिए शाहपाजी दे सामर्थ रहित जो सन्यासी है ना कर्मी तो उसे डरेगा जिस शाप देता, हाँ देता है तो डर तो जाता है जाते हाथ जोड़ो भाई खतरनाक महात्मा है जो बोलता हो जाता शाप देता है तो तो तो उसको मानेंगे सामर्थ्यों का उल्लंघन कर रहा है विधियों को पालन तो करता नहीं।, नहीं हो रहा है अतएव विधानुष्ठात्री निंदितम से जवाब यही है उसके लिए उनको भी तो विषय पट करता है भोगी तब पूर्व पक्षी कहेगा भोगी भले निंदा करे कर्मी का अपना तो अपना कर्म करेगा तब हम भी कहेंगे कर्मी भले निंदा ज्ञानी अपना ज्ञान मस्त रहेगा क्या दिक्कत है है ना ये गालिम गालिम गालिम वाली गाली देने की इच्छा जिनका है वो गाली देते तो रहे हमारा क्या जा रहा है हमारा क्या पे कर रहा पार से तो मेरे पी में गाली ना मेरे पीछे चार गाली दे दो जवाब में तो कहता है उसके पास में जिसके जेब में जो रहता है वो हिंदा देगा उसके पास गालिया वो गाली है मेरे पास आशीर्वाद छोटा भाई ये भूल कर रहा है कोई बात नहीं तेरा भला हो तेरी बुद्धि ठीक हो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ नहीं अंतरण शुद्ध जिसके पास जिसके पास तो चीज रहेगा ना जिसका जितना अंतरण शुद्ध होगा उसके उतनी तो श्रेष्ठ गुण होंगे अवगुण थोड़ी रहेगा वो तो बड़े भी थे सदगुण भी था वो छोटा था दुर्गुण वाला था जिसके पास जो करेगा तो करानी है हम ज्ञानाभ्यास करेंगे भले कर्मे हमारी निंदा करे कुछ भी कोई महात्मा क्या कभी तिलक लगाता है कभी नहीं लगाता है कभी ऐसा रहता है क्या है जो कहना कहते हैं आप अपने आलमस्ते मस्त हैं इसे अपनेहीनो निंदे विधिवर्जित पटर्थ्यहीनो विधिवर्जित निंद्यति भी यति यनशील भी यति मनि संस महात्मा लेना यति मन यत्नशील यनशील यत्नशील कौन है कर्म कांडी विधि का पालन करने वाला उसको यति भी रहे हैं यहां पर कर्मी भी करता सीधे सीधे में कर्मी भी ही। और सन्यासी पर क्या विधि वर्जिता विधि निषेध रहित कौन है सन्यासी ज्ञानी वो कैसा है लेकिन वो ज्ञानी वो ऐसा ज्ञानी को लेना है जो हो, शाप अनुग्रह का सामर्थ्य साप देने का सामर्थ्य भी नहीं है अनुग्रह सामर्थ्य नहीं है विधि का पालन नहीं करता ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कर्मी भी निंदेत कर्मी के दृश्य निंदा हो जाएगी जैसे भगवान कृष्ण को कृष्ण अर्जुन को डर है निंदनते निं, निंदन तब सामर्थ्य शब्दवीर्थ हाँ सामर्थ्य डरा दिया, तेरे सामर्थ्य को निंदा कर देंगे। वो ज्ञान था नहीं वो डर गया धीरे हो जाता है और ज्ञानी क्यों डरेगा किसे अभय निंदा करने वालों को करने को बोलेगा है? सीधे है ना वो कहावत वेदांति के लिए तो है हाथी चले बाजार कुत्ते भोंगे हाजार हाथी वस्त चलता है बाजार में चाहे कुत्ते भोंगते रहते हैं आप मत चलिए कर्मी जो है कुछ ही बोलते रहे तीसरे कर्मी को बोल रहे हैं, भाई आप कहते कर्मी कर का, कर्मी सन्यास तो करने निंदा ज्ञानी का, का वाले दूसरे बैठे हुए हैं कौन निंदन निंदे यथोप्योपि तो मानी कर्मियों को तो भी निंदे कई अन्य ही भोगपट ही अनिशम निंदन भोग लंपट लोग जो है अन्य जो भोग लंपट क्या करते हैं निरंतर उसकी निंदा करते चलो निंदा पक्षों को तो छोड़ दो निंदा की वजह से आप डरने वाले नहीं लगता विधि के चक्र में आओगे नहीं कोई बात नहीं लेकिन समस्या दूसरी है आप भोजन तो करते हो करते हो अब ठंडी आ रही है आप रजाई भी रखे हो हैं? नहीं कंबल भी ओढ़ते हो स्वेटर भी पहनते हो हैं? सारी चीज लगाते हो तो ये सब भोग तुष्टि के लिए तो है भोगानुकूल पदार्थों तो को भी संग्रह कर रहे हो तो ये क्यों तब सिद्धांत कहता है वो शरीर की रक्षा के लिए कर रहा है कि भोग के लिए कर रहे हैं ये देखो यदि भोग के लिए कर रहा है तो इस संयासी नहीं उभरा अरे शरीर की रक्षा करनी है मेरे साधना कैसे होगी शर्म माध्यम खरधर्म साधना धर्मार्थम रक्षा आवश्यक रहा शरीरक्षार्थम वो बे मजबूरी जितनी न्यूनतम आवश्यक उसको संग्रह कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं निर्भर या लक्ष्य क्या है उसे चाहत क्या है वो क्यों संग्रह कर रहा है सारा इकट्ठा है साधना के लिए कर रहा है या भोग के लिए कर रहा है भोग के लिए कर रहा है वो यति ही नहीं है महात्मा ही नहीं साधु नहीं कहते हैं ये तो भी भोग तुष्टि भोग के लिए और तुष्टि के लिए विषयान विषयों का संपादन कर लेते हैं सिद्धांत ही संयासी तो ज्ञानी नहीं रह जाएगा ज्ञान ही नहीं हो तो ढोंगी उपहस की उपहास पर जवाब देते हैं निश्चित रूप में तो साधु ही नहीं है भिषा वस्त्र भोग तुष्टये भोगतुष्ट अहो यदिषा वैराग्यभर मंथर भिश्चा वस्त्र रक्षेयु भिषा वस्त्र रक्षे आदि की रक्षा करते हैं यदि ये भोगतुष्ट भिश्वस्त्राद रक्षेयु यदि ये अपने आप को ज्ञानी बोल रहा है स्रोत्र टागरख का ब्रह्म ज्ञानी बन रहा है बड़े सन्यासी बनता है पूजा रहा है और लेकिन सब कुछ क्यों कर रहा है भोग और तुष्टि के लिए लोकेशना वित्ती की पूर्ति के लिए पुत्रेशना की पूर्ति के लिए शिष्यों को बना लेता है अब बेटा बोलता है उसको तो पुत्रेश संतुष्टि हो रही पूरी हो रही एक अच्छे बड़े महात्मा हमने देखा आज भी है बेंगलोर में महात्मा वो बाल शिविर कन्ट करते थे बच्चों का वो बड़ा प्यार करते थे छू छू करते थे वो खुद ही बाल स्वीकार करते थे, थे। को पता नहीं कौन सी वासना जगती है लगता है कि यदि शादी की होता है ऐसे पोते नाते होते हमारे <laughs> प्यार करते अब नहीं है तो क्या करें अभी उम्र में तो न शादी होने है, ना नाते पोते होने हैं इसलिए चलो तो बाल शिविर करके प्यार करके अपना इच्छा पूरा कर लेते स्वीकार भी करते हैं। हमें गुरु गुरु हाँ। गुरु गुरु। है ये आप की पूर्ति के लिए चल रहे हो फिर तो गलत है और ये समझ नहीं शास्त्र की परंपरा की रक्षा के लिए हम शिष्य बना रहे हैं हम इसको पढ़ाएंगे आगे पढ़ागे वो आगे पढ़ाएगा इस वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए हम पढ़ाते हैं और शिष्य बनाते हैं तब तो ठीक तब तो पुत्र भावना नहीं रहेगा फिर बेटा बेटी नहीं बोलेगा डांट है फटकारेगा शिष्य को धड़बड़ करेगा तो भाई थोड़ी होता है बेटा बेटी की भावना नहीं होता बेटा गलती भी करता है थोड़े देर पहले माफी कर देते ना वो माफते यहाँ गुरु निर्दयता पर व्यवहार करते इसीलिए अंदर से पूरी दयावान दया सागर कहा जाता है बाहर से बिल्कुल कठोर होता है असली गुरु लोग बड़े कठोर होते हमारे गुरु लोग पीट देते थे डंडे और फिर ले जाकर अस्पताल खुद भर्ती कर देते थे हाथ टूट गया अच्छा हो गया सेवा भी करते थे ऐसे भी हमने देखा अपने आंखों से देखा है ऐसे पीट दिया हाथ ही तोड़ दिया उसका और फिर ले गए खुद कारते थे एक चक्कर काट के आते चिड़ा को देखने फल फूल कोई कमी तो नहीं तेरे पास दवाई दवाई वो भी चेड़ा तो कम ने मार खाया ठीक तो बुरा नहीं माना उसने जब देखा गुरु ऐसे करने के बाद फिर गुरु स्वयं मारा है तो समझ गए इसका मतलब तो मेरे भला के लिए वो बड़ा तन मन सेवा करता था लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश किया और घरे तेरे गुरु तैसे मारा ही किया गया गुरु भाई ने कहते नहीं वो तो आशीर्वाद दिया तब तो से मेरा आखल तो सुधर गया अब तो सही काम करता हूँ मैं पहले तो हर काम को नुकसान करता था इसलिए पिटा पाया उसको अब एक पिटाई में आख सही हो गया हर काम बिल्कुल करता है तो इसलिए कहते कि तो ये निर्भर होता है आपकी दृष्टि क्या है शिष्य बनाने का दृष्टि क्या है संग्रह का दृष्टि क्या है यदि भोग के लिए दृष्टि के लिए तो वो ढोंगी है यदि साधना के लिए जरूरी समझ करके ये साधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूनतम भी आवश्यकताओं को रखना है भी जरूरी है वस्त्र भी जरूरी है ये तो दर्द संग्रह कर रहे हो तो कोई दोष नहीं पूर्व पक्ष ने प्रश्न का डाला भोगतुष्टि चित्सा वस्त्रुष्टि धन्य है भ्रष्ट महान है वो वैराग्य भर मंत्र उसकी वैराग्य भी बोझा है अत्यंत मंद वैराग्य में बोझ को लेकर चलता है विशेल पटे निंदया क्रियापराणाम शिष्टान हाणिर नास्ती पीछे पूर्व पछे लौटता है देखो बल्ले भोग लंपट लौट विषेल जो पामर है क्रियामाण या निंदया उनकी तरह किए जाने निंदा क्रिया पर शिष्ट कर्मियों का कोई हानि नहीं होता वह अपनी पूरा निष्ठा है उनको अपने कर्मकांड करते रहे चाहे कोई कुछ निंदा करते रहे मजाक उड़ाए कोई चोटी का मजाक उड़ाता है कोई किसके मजाक उड़ा देता है अपनी निष्ठा है वो करेगा कुछ भी कहते कोई एक छोटे यूं खड़ा रहता एरियल एरियल एरियल ये से तेरा टीवी चलता है ऐसे वो वो वो जवाब देता था लेता था वो भी। वो भी क्या था मजा लेता भी भी जा जाठाक है जाओ बोल इसको पूरा नहीं मानता कि हमें अपने काम करना है चाहे कुछ भी कोई कुछ कहते रहे और कई लोग तो शर्म के मारे उसको छिपाते छोटे बांध भी रहे छोटा सा बांध छिपाएंगे वो वो भी इसका छोटी रखना भी ढोंगी है वो <laughs> भावना नहीं इससे तो निष्ठा श्रद्धा नहीं उसके प्रति से सिद्धांत कहते निंदन निंदा करें बलें हमारा क्या बिगड़ रहा है तभी देहाभिमान क्रिया परिक्रिया माने तत्विदोपी न हानि इसलिए देहाविमान करता हुआ कर्मकांड में निष्ठा रखने वाले कर्मियों के द्वारा किए जाने निंदा से तत्व इतना कभी कोई हानि नहीं होगी वर्णाश्रम पर मूढ़ा निंदन विचे यदि देहात्मदयो बुटम निंदन आश्रम मानि देहात्म देह में आत्मा की बुद्धि करने वाले जो मूढ़ लोग हैं वे मूढ़े हो वर्णाश्रम की निष्ठा रखने वाले कर्म कांडियों का निंदा वो भले करे करते रहे लेकिन इस कर्मी का कोई हानि नहीं होता यदि ऐसा कहते हो तो बुद्धम निंदंतु आश्रम मानी न हो वर्णाश्रम का अभिमान करने वाले कर्मी लोग बुद्धम ने ज्ञानी को निंदा भले करे उसे ज्ञानी का कोई हानि नहीं होता कम परिसमाप्या। इस प्रकार से प्रासिक विचार चल रहा था कर्मी भोगी और और ज्ञानी वास्तविक जो चर्चा चल रही प्रसंग क्या था उपासक और ज्ञानी में फर्क उपासना और ज्ञान में फर्क बताने के लिए शुरू किए थे वहीं लौटेंगे साधन अनुपमर्दना आचरितुम शक्यम सम्यक्राज्यालौक तदित इस प्रकार से विचार कर निर्णय हो गया कि ज्ञानी साधन को उपमर्दन किए बिना अपने ज्ञान का आचरण कर सकता है अतव साधनों को लेकर के लोक व्यवहार भी उसके द्वारा होता है तब तो कोई दोष नहीं कि साधनों को उसने नष्ट किया ही नहीं करने की जरूरत नहीं तत्त्वज्ञाने, विज्ञाने, साधन अनुपमर्दना तत्व के लिए साधनों को साधन में नाश नहीं किया अतएव ज्ञानी ना सम्यक रूपेण राज्य राजौकिक आचरण आचरित शक्य इसे राज्य पालनादि रूपा लौकिक कार्यों को भी सम्यक रूपेण आचरण कर तस्नाथ कारणात इसी कारण से मैं कहता प्रकार प्रकार से नाश न ना होने से, ना से विपन नाम लौकिक व्यवहार के साधनी भूता मन आदि इंद्रियादियों का विलप मिनाश नहीं किया है अतएव लौकिकम राज्य मैंने राज्य परिपालनादि कर्म लौकिक जो राज्य परिपालना कर्म है वह ज्ञानी ना सम्यक के द्वारा उन कर्मों का आचरण होता है तो सम्यक आचरण भी हो कर सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है ये कई बार होता है अहमता ममता के कारण से हम सम्य का आचरण नहीं कर पाते अहमता ममता रही क्योंकि समय का आचरण करते इसमें एक दृष्टांत देते हैं लोग बड़ा हमेशा दारू दूर पी कर के मस्त रहा था, था और राज्य का पाल ठीक होता नहीं था मंत्री संत सब परेशान क्या करे राजा है सब बर्बाद है कहो सुनो मानता ही नहीं है हमेशा नृत्य करा रहा है औरतों से है खा रहा है पी रहा मौज मस्ती में पड़ा है तो उसे गुरुजी के पास तो पहुंचे। तो कहा कि भाई आप ही कुछ कर सकते हैं ठीक है चक्र मास में आपकी बात तुम्हारे ही करूँगा इस राज्य में राज्य में आ गए तो राजा को पता चला गुरुदेव आए हुए हैं तो गुरु जी को सम्मान प्रकलाया राज्य भवन में रखकर करके उनकी सेवा चतर मास करा अरे सेवा करता है सेवा करिए बड़ा प्रसन्न हुए गुरु जी अरे तुम्हारे खिलाफ बड़े शिकायत थे तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो खुश कर दिया तो राजा को प्रशंसा कर दिया राजा ने कहा गुरुदेव आप जो आदेश देंगे मैं करने को तीन ऐसा है आज से राज्य मेरा है गुरु दक्षिणा में ये राज्य मेरे को दे ठीक है फिर आज से तुम मेरे मंत्री हो तुम राजा नहीं हो मैं राजा हूं ठीक है कोई बात अच्छा है झंझट खत्म हो गया उसने कहा अच्छा है, लमड़ा खत्म बड़ा परेशान थे लोग परेशान थे मेरे से अब मेरे को छुट्टी पाई मैं आप जो आदेश देंगे करते रहूंगा बस आप आदेश दो उतना करूँगा बाकी अपना खाएंगे तो मस्त रहेंगे अच्छा समझाओ उसे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो अपना महाराज गुरुदेव जो है जान मुझके और तीन चार महीने वहीं रह गए और राज्य का परिपालन उसी के द्वारा करा रहे थे सिंहासन में बैठ जाते थे सिंहासन लगा दिया महामंत्री बना करके। और कोई भी कार्य हो तो उसी से करवाते थे वो खुद कुछ नहीं करते मंत्री लोगों ने बड़ा गुरु जी बड़ा चाला के बहुत बढ़िया काम हो रहा है सारा देश सुधर गया फिर चार महीने बाद जो है गुरु जी ने कहा ऐसा है मेरी अमानत है सारा राज्य तुम्हारी नहीं है मेरी है ना मैं राजा हूं मेरी है और मेरी अमानत में तुम्हें सोम के अब जा रहा हूँ मुझे आगे काम है मुझे जाना है अन्य शिष्यों को भी देखना है बोल के वहां से चलती है अब इसके मुसीबत खड़ा हो गए दिन रात नींद नहीं आती थी एक तो परेशान था अब गुरु जी कहीं संपत्ति कहीं खराब हो जाए कहीं गड़बड़ हो जाए तो गुरु जी आएंगे साप दे देंगे अब पूरी चौकन्ना होकर बिल्कुल अलर्ट होकर के देखते रहता पूरा राज्य को प्रयास तो गुरु जी का चीज है कई फ्यूज उठ जाए तो फिर गुरु कहेंगे, तुमने तो क्या संभाला सब नट हो गया संभालना पड़ेगा ढंग से अब बड़ा डर डर के मारे पूरी मंत्री सात पुलिस ले डांट फट करके रखता पूरा खबर मेरे को देना सही सही बिल्कुल चलनी चाहिए गुरु जब लौटेंगे उनको बहुत बढ़िया दिखनी चाहिए राज्य पहले से और बढ़िया होना कोई पैसा कम नहीं होनी चाहिए हर तरीके से उसने बिल्कुल टाइट कर दिया मंत्री ने कहा गुरु तो बाहर निकला <laughs> असरियत क्या था मेरा राज्य अहमता थी ना उसकी राजा थी, थी उसे सारा बिगड़ा हुआ था अब उसको लग रहा है कि मेरा है नहीं कुछ न मैं ना मेरा इसे तो गुरु का है इसे संवाद इसे ज्ञानी में यही फर्क आ गया पहले था हुआ? से कर्ण -कर्ण चुक -चुक जाता था वो अहम तो ममता से ज्ञान के पश्चात समित्या हो गया ना मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ ही नहीं है संसार ही नहीं दृष्टि दृष्टिकोण से भी ये दृश्य का निर्माता कौन है ईश्वर नाम की दृष्टि है वो उसका है ना मेरा तो नहीं उसकी ये विधिया है यथासंभव समय तंग करेगा पहले मेरा था तो उसमें हम लापरवाही कर सकते हैं दूसरे का है तो लापरवाही नहीं करते ईश्वर का है संसार समझो मेरा नहीं तो अपने आप हाँ सकल कार्यों को सम्यक करोगे अतिविज्ञानी से क्या करे सम्यक आचरितुम शक्य अज्ञानी भले कर्मी है वह कर्म में अभिमान कर रहा है इन फिर भी कर्म ठीक से नहीं कर पाता अज्ञान वशा देव और ज्ञानी अपने ज्ञान की महिमा से भले उसके कर्म असत्य फिर भी कर्म को सम्यक करता है तत्मा तत्व प्रपंच मिथ्या तत्व दिया कैसे कहते सम्यक आचरण करेगा उसकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए मिथ्या है उसको कुछ करने की क्यों चेष्टा करेगा उसे क्यों कुछ होगा तत्व प्रपंच मिथ्या तत्व इच्छा बनो दिया उस प्रपंच में किसी प्रकार राज्यपाल कोई भी कर्म करने की इच्छाई नहीं जगनी चाहिए चेत कर्मानुसर फिर तो प्रार्थना प्राग कर्मा दो एक होगा यदि वो आचरण करता है मानते हो तो सम्य आचरण करेगा यदि उसकी इच्छा नहीं जगता है कहते हो फिर प्रार्थना अनुसारण जो होना है तो होते रहेगा फिर नहीं कहे ध्यान करेगा ये करे वो करेगा वो प्राग है वो ध्यान करे सोएगा तो सोएगा हाँ, कोई भरोसा नहीं 24 घंटा भी सो सकता है 24 घंटा ध्यान भी कर सकता है उसे जैसा वैसे चलते रहेगा आप उसको मत देखो नकल मत करो से कहा इसलिए क्रियाद्वैतम तत्व अंतिम श्लोक में आचार्य संग्रही कहते हैं भावाद्वैत करो क्रियात मत करो गुरु सो रहे हैं तो सोचो सो जो जो जाओ बारह घंटे नहीं अरे उनकी तो स्थिति अलग है वो तो सोते भी समाधि में है शरीर सो रहा है अपने चित समाधि में है तुम सो जाते हो तो पूरा में घुस जाते हो तुम में और उनमें अंतर है उनका नकल मत करो न क्रियावे का भाव अद्वित कर भाव नहीं है उसका वो भी ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो ज्ञान को लेकर कोई तुलना करो उनके जैसा भी विचार करो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन कर रहे ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो वो कर सकते हैं लेकिन क्रिया में न क्रियाद्वैतम कदाचल श्लोक इसलिए कह रहे प्रार क्रमानुसार चलते रहेगा फिर कुछ भी करते रहे कोई भरोसा नहीं कि प्रार में जो होगा वो होगा पर निश्चय नहीं है ना फिर यही है वही है यही करेगा वही करेगा ऐसा ही करेगा वैसा ही करेगा कोई निर्णय नहीं हो सकता कि किसी की भी प्रारक्रम का कोई निर्णय नहीं है <laughs> मिथ्यात् बुद्ध्यात् नास्तिकेत मास्तु तत् वात व्यवहारन यथा यथारब्धम वसुत्वयम वसत्वयम वसतु अयम मिथ्यात् बुद्धि से लोक व्यवहार की इच्छा ही उसके अंदर नहीं होगी यदि ऐसा करते हो तर मास्तुता ठीक है फिर हम कहेंगे और समय का आचरण भी नहीं करेगा फिर क्या होगा तो जिंदा तो रहेगा ना मैं कुछ न तो करेगा कह तो प्राण होगा यथा यथारब्धम जैसी उसकी प्रारब्ध कर्म है अथवा व्यवहारन तद अनुसार ध्यान करता वह भी रह सकता है अथवा व्यवहार करता हो भी रह सकता है जैसा भी रहे क्योंकि उसके सकल चीजें ध्यान भी मिथ्या है व्यवहार भी मिथ्या है जब सब कुछ आप स्वयं कर रहे हो उसके मिथ्या हो गया है कुछ करने की इच्छा नहीं जग रही है तो प्रार्थ कर्म वजह से शरीर के, के द्वारा ध्यान व्यवहार कुछ भी होते रह सकता है अब लौटते हैं उपासक और ज्ञानी में अंतर बता रहे थे ना उसी में उपासक और ज्ञानी में क्या अंतर है, वापस लौटकर बताना जा उपासकस्तु सततम् ध्यान वसे ध्यान तस्मत्म विश्रुतावत उपासक को तो निरंतर ध्यान करते रहते क्योंकि उसकी जो ब्रह्मता है वह ध्यान वृत्ति जन्य है वो छोड़ जाएगा ये ध्यान छोड़ देगा तो वृत्ति खत्म हुई वृत्ति खत्म हुई तो उसकी भ्रमाकार भी खत्म हो गया उपासक के समस्या रही इसे निरंतर सततम ध्यान एवं ध्यान करता हुआ उसे रहना पड़ेगा क्योंकि ध्यान ही नहीं कृतम तस्वीर ब्रह्मत्व ध्यान के द्वारा ही उसने ब्रह्मत्व की स्थापना करी है छोड़ गया तो ब्रह्म तो छूट जाएगा जैसे विष्णु पत्थर में विष्णु की भावना पत्थर में विष्णुत्वादी की जो भावना है निरंतर को करना पड़ेगा एक क्षण के लिए छोड़ देवना कहा गया फिर आपके लिए छुट्टी पाई उसने आप अपने वृत्तियों से बांध रखते हो सबको अपने वृत्तियों से बांधे हुए हैं नहीं तो वाक्य में है क्या कुछ नहीं जैसी आवृत्ति बना रहे हैं वैसे हो रहा है ध्यान ही नहीं वो कृतम तो युक्ति दे रहे हैं यथा कारण है जिसलिए कि त्रमत्तम ध्यान ही नहीं वो कृतम उसकी जो अपनी ब्रह्मा का वृत्ति ज्ञान से न प्रमाण ने प्रमाण से प्रमित्व नहीं है अतः इसलिए ध्याना सदा ध्यान कर्तव्य ध्यायी के द्वारा सदा ध्यान करना ही होगा तत्वान्त विष्णुत्वादि तो बनी यथा स्वस्म ध्यानेन संपादित तो विष्णुत्वादे तो तो नास्ति ना जैसे आप अपने ध्यान के द्वारा संपादित तो मूर्ति में विष्टुत्वादी तो है वह तो पारमार्थिक नहीं होता पत्थर तो पत्थर ही रहेगा चाहे जितना विष्णु विष्णुत्व भावना करते दे रो पत्थर का विश्व नहीं होने वाला है ना पत्थर से विष्णु प्रकट हो जाएंगे बने लेकिन पत्थर विष्णु नहीं होगा सगू दृष्टिया साकार दृष्टिया विचार यथा ठीक उसी प्रकार से यहाँ पूरी आपकी भावना है भावना के अनुसार फल मिलता है भाग्य भी दे तो देव ने काष्ट ने पाषाण कर दिया तभी तो आजकल जाए है कल मूर्ति की जरूरत नहीं लकड़ी की न लोहे की न किसी की जरूरत बढ़िया है कागज का फोटो रख दो तो छुट्टी पाई है ना अभिषेक करना कोई झंझ अभिषेक तो फिर बड़ा बहुत पानी होने जरूरत है नहराना धुराना दूध बिजाया सब ज्यादा अब क्या है एक आचर ने लिया घुमा दिया डाल एक कटोरी में डाल दिया हो गया। जो तो फोटो तो उसने इसलिए आप क्या करेंगे बगल में डाल देते हैं अभिषेक हो गया पंचामृत हो गया दूध हो गया दुग्ध में डाल दिया कटोरी भगवान को छुआ भी रहे भावना की बात होता है ना आजकल फिर कहते हैं सब आपकी भावनाएं तो हुई फिर रूप पत्थर में रह गया विष्णु ना फोटो विष्णु ना में विष्णु नष्णु है किसी में नहीं विष्णुत्व तो पारमार्थ तो नास्ती तब पार्थ पार कुछ नहीं होता जैसे उसी पर समझना ध्यान सम्पादित तार्थ किम न पक्ष कहता है भले हम किसी भी प्रकार संपादित कर लें। लेकिन वह तत्व तो, तो पारमार्थिक होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म तो वास्तविक है ना कम से कम पिष्टुवादे भले ही ना हो तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, ध्यान संपादित वाक ध्युत्वाधिर ध्यान आपगम दर्शनात् नैव इत्यान संपादित वस्तु उसी प्रकार से जिसे वाक कत वेद को धेनु कल्पना कर वाग दो हम वाग दो हम प्रश्न में आता है है है है एक गाय जैसे है। उसके सारे फल क्या है? उसका दूध जैसा है वेद में कथित सकल फल पुष्प व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो ऐसी उपासना करता है ये सब क्या था क्या वेद गाय हो जाएगी और फल सब दूध बन जाएंगे क्या पारमार्थिक रूप में आपके चिंतन करने मात्र से वैसे नहीं होता है ना तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना नहीं होता है पारमार्थ रूप ध्यान से संपादित वस्तु पार्थिक वस्तु वैसे-वैसे नहीं हो जाते ध्यान आ पाए, दर्शना, दर्शन वैसे ध्यान का आपने हट गए तो वो सारा जो कल्पना थी वो भी हट जाता हुआ देखने को मिलता है अतएव ध्यान संपादित पारमार्थ के ये, आप नहीं कह सकते नैव इतना ध्यान विलीयते ध्यानाभावीय वास्तु भ्रमता विलीयते ज्ञान उपादान कम ये उपादान कारण जिसका अर्थात ध्यान रूपी क्रिया से जो जन्य चाहे विष्णु मूर्ति बना चाहे ब्रह्माकार बनवा चाहे कोई भी चीज बना लो वह ध्याना भावे विष्णु चाहे ब्रह्म वस क्या है ध्यान के अभाव में वह विलय हो जाएंगे वास्तविक नहीं वह वा, वह वा, वास्तविक भ्रमता उसमें नहीं हो सकती ज्ञाना भावी थे क्योंकि जो है लेकिन ठीक दूसरे में देख लो आप इसका अनुभव करो वास्तविक भ्रमता ज्ञाना भाव नहीं वो भी लिये थे ऐसा अनु कर जब वास्तविक ब्रह्म होता तो ज्ञाना भाव होने पर भी उसका विलय नहीं होता कि जिस वृत्ति से क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति आप भी करेंगे जो निर्गुण ब्रह्म उपासना कर रहा है वो भी ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति ध्यान करोगे ब्रह्म का ध्यान करोगे तो ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है वेदांत चिंतन के द्वारा निर्गुण उपासना कर रहा है तो भी ब्रह्माकार वृत्ति बन रहा है दोनों ब्रह्मा वृत्ति में अंतर है ध्यान संपादित तो ब्रह्मा वृत्ति का विषय ब्रह्म ध्यान मिटरने पर मिट जाएगा इन वेदांत विचार जन्य ब्रह्म वृत्ति से संपादित विषय ब्रह्म में से मिटता नहीं है क्यों वृत्ति जिसको ग्रहण किया हुआ है वह संपादित नहीं है वास्तविक और समझाएंगे बहुत सुंदर ढंग से अब यह देखिए ज्ञानी ने प्रकाशित से ब्रह्मत्व लक्षण माह ज्ञान से जो प्रकाशित ब्रह्मत्व है वह ध्यान से प्रकाशित ब्रह्म से अत्यंत ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्म ज्ञान का विलय होने से ब्रह्म का भी विलय हो जाएगा इन, हाँ ज्ञान से प्रकाशित जो ब्रह्म है वह ज्ञान का विलय होने पर भी वो ब्रह्म का विलय नहीं होगा क्यों क्योंकि प्रकृति जो ज्ञान है जो वेदांत विचार रूपा जो ज्ञान है उस ज्ञान से जन्य जो ब्रह्मा का वृत्ति है उस वृत्ति का विषय कौन है? है ठीक और ब्रह्म ब्रह्म कैसी है? वास्तव निर्गुण ब्रह्म है वास्तव में आप निर्गुण ब्रह्म का ही ध्यान कर रहे हैं। तो वृत्ति स्व विषय वो वृत्ति क्या करेगी स्व विषय भूता ब्रह्म को क्या समझ रही है वृत्ति इसलिए नित्य समझ रही है, है ना वेदांत विचार जो, जो ब्रह्माकार वृत्ति है उस वृत्ति का विषय बूता ब्रह्म को वृत्ति क्या जान रही है नित्य समझ रही है है नहीं अखंडा का वृत्ति बना वेदांत चिंतन से उस वृत्ति का विषय को बुदा निर्गुण ब्रह्म को वृत्ति क्या जान रही है नित्य करके जान रही है उन्हीं वाक्यों के आधार पर ही जिन वाक्यों के आधार पर उसने वृत्ति बनाई है उन्हीं वाक्यों की वृत्ति जान रही है जिसको मैं विषय कर रही हूं वो कैसी है अतीब अखंड वृत्ति खुद विहीन होने पर भी ब्रह्म नित्यत्वादेव बना रहेगा लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता क्योंकि यह जो अखंड वृत्ति उस ब्रह्म का ब्रह्म को उत्पन्न नहीं किया ब्रह्म का ज्ञापक रहा बोधक रहा और वह अपने आवृत्ति से उन्हीं वाक्यों के आधार पर जब ध्यान करता हूं ध्यान में हम क्या करते हैं आकार को उत्पन्न करता हूं ध्यान से तो जैसा भी करो आप वृत्ति भी खत्म हो जाती ना, ना। तो विनाशी है ही इसीलिए आप वृत्ति का विषय को देखना पड़ेगा वृत्ति ने स्विषय को निर्माण कर रही है और समझ रही है मैं अपने जो वृत्ति जो मैं हूं मैं इस इसम को ब्रह्म का आकर निर्माण कर लिया हूं और उसका मैं ध्यान कर रही हूं ऐसे भी वृत्ति समझ रही है वो वो ब्रह्म हो हो गया नष्ट जाएगा और भी वृत्ति समझ रही है कि नहीं ये सारा वेदांत विचार उनके द्वारा बना हुआ याखंड आकार वृत्ति रूपा मैं इसका विषय जो भ्रम वह नित्य है वास्तविक है तो प्रवृत्ति का विलय होने पर भी वाकार बना रहेगा तो बना रहेगा, कि निर्मित आकार नहीं है ध्यान के द्वारा कल्पित जो आकार है वो नष्ट जरूर होगा और वेदांत वाक्य विचार से अकल्पित वृत्ति का विषय ऊता जो ब्रह्म है वो नष्ट नहीं होता दोनों में अंतर है वृत्ति का विषय पर निर्भर है वृत्ति का विषय यदि कल्पित ब्रम है तो नष्ट होगा वृत्ति का विषय यदि नित्य ब्रह्म है तो नष्ट नहीं और ध्यान के द्वारा कल्पना ही की जाती है अब कोई रास्ता नहीं भी कल्पना नहीं है वहां तो वाक्य जन ज्ञान है समझा चुके हैं कल्पना थोड़ी है हम अहम में कल्पना है क्या तो फिर वाक्य चन्नी तो होने पर भी वो कल्पना नहीं है ना तथ्य यहां पर भी ये भी वाक्य ब्रह्मा स्वी कल नहीं है ये अंतर ध्यान में और ज्ञान में यह अंतर है ज्ञान ब्रह्म का बोधक है ज्ञापक है केवल और ध्यान ब्रह्म का कारक है दोनों में अंतर ध्यान कारक है ज्ञान ज्ञापक है दोनों में अंतर अब ज्ञान को लेकर के वृत्ति बना रहे हैं और उस वृत्ति से ब्रह्म ग्रह अनुभव कर रहे हैं वो ज्ञान क्या कर रहा है वृत्ति द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन मात्र किया कारक नहीं हो वो कोई आकार पैदा नहीं कर रहा और ध्यान में क्या करते हैं हम आकार की कल्पना करते हैं इसी काम ध्यान है वृत्ति को पैदा हम कर रहे हैं अपनी चाहे वाक्य के आधार पर हो चाहे किसी के आधार पर हो वो कल्पित होता है और यहां कल्पित नहीं होता यह अंतर आप वे, आप किसी पर किसी पर पर भी भी डिपेंड करेंगे, करेंगे, निर्भर ध्यान लेकिन जब ध्यान आप कर रहे हैं आप ये चल रहे हैं कि मैं इस चीज की देख रहा हूँ बना के देख रहा हूं ध्यान में त्रिपुटी आ जाती है और त्रिपुट्टी में भेद है और भेद की वजह से आप कारक बन जा रहे हैं और यहां त्रिपुटी का विलय करते हो अखंडागर का मतलब क्या अहम ब्रह्माष्टमी में त्रिपुटी का विलय हो गया भेद नहीं रहा अभेद रह गया तो गया। इसलिए अपने ध्यात को छोड़ दे फिर वो भी ज्ञान में आ गया तो ध्यान कहा गया मैं ध्याता हूं इन वेदांत वाक्यों में ध्यान कर रहा हूँ फिर मैं ध्यान क्रिया में बैठा हूं मेरा धे ब्रह्म है और त्रिपुटी में फंसा है अत भेद निष्ठ व त्रिपुटी के द्वारा कल्पित मानी जाएगी वो ब्रह्म को इसीलिए कल्पित ब्रह्म है और ध्यान गई, तो जाएगा। अब वो यहां नहीं है यहां त्रिपुटी रहित अवस्था है निर्गुण ब्रह्माकार वेदांत विचार के द्वारा जब चलते हैं दशम समस्या के समान यहां पर मई हो करके जब कर समझते हो वह त्रिपुट खत्म हो गया आप ज्ञाता है ना आपके लिए है, न ना ज्ञान नाम क्रिया कुछ हो रही है अखंडाकर वृत्ति में, में होता क्या है स्विषय भूत अद्वैत ब्रह्म वृत्ति में नित्य में वह इसे न जानी जाती इसे वो ब्रह्म को कल्पना के द्वारा धीयत्व निये न कोई आकार या विचार नहीं है तिज्ञापक तो बोधकम एव अस्थित इसे वह वृत्ति बोधक मात्र हो जाता है न तो कारकमार तुकारक नहीं और यह ध्यान आकर वृत्ति क्या है कारक बन जाता है कि त्रिपुट लेकर बैठा हुआ है अभा भी यदि त्रिपुटी लेकर बैठेगा तो वो भी गया वह तो नहीं हुआ अभी ऐसा नहीं कर बैठ रहा है ना तो स्वाभिशन में उपासना ही वो ब्रह्मो बोल तो रहे हैं समस्या यही होता है सूर्य बोल रहा हूँ फिर भीतर से अकल तुम्हें अकल में क्या अंदर में अंदर में निश्चय इसे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ इसे बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए इसे अहम ब्रह्माष्टमी का ध्यान भी हो सकता है अहम ब्रह्मास्म का तो ज्ञान भी हो सकता है दोनों यदि अहम ब्रह्माष्टमी का ध्यान हो रहा है वो ध्यान धीवता प्रम रहेगा वो अन्य होगा यदि अहम ब्रह्मास्त्र सुनिश्चितार्थ को लेकर ज्ञान हो रहा है फिर तो ज्ञातृज्ञ तो नहीं रहेगा वह अखंड आग्रिका है ध्यान आकर वृत्ति नहीं वहां अखंड आकारिश्चय है, है तुम्हारे ध्यान कर रहे हैं या निर्ध्यासन कर रहे हैं तो जो वृत्ति बन रही है उस वृत्ति का विषय के साथ आपके तादात ही या नहीं ये सगल अहम है हम हो गया अहम प्राणी खतरा है सोच रहे हैं फिर उसके प्राण प्राण भेद कर रहा हूं तो क्या फिर हम में किस बात है हम प्राणवास में किस बात की रहेगी जैसा ये प्राण वैसे वो भी प्राण है ये मान भी जो अपना चुपड़ी रोटी खाए है उसको चुपड़ी रोटी है तब तो माने जो नौकर है रोटी कल का बासी दूंगा उसको प्राण में भेद कर दिया नौकर का प्राण तो तुम्हारा ही प्राण है तुम्हें प्राण एक कर लिया वो उसका प्राण अलग कहाँ से हो गया सर्व प्राण रूपों हमी इसलिए कहते तो सभी हैं लेकिन अंदर में भेद पखड़े हुए रहते हैं इसलिए तो तो से बोल रहे हो कहीं ध्यय ब्रह्म आपसे भी नहीं आप मान रहे हैं स्वीकृत है तो अद्वैत है अद्वैत नहीं है इसे यहाँ पर ध्यान स्वाषय अद्वैतम ब्रह्म जो अखंडा का वृत्ति का विषयभूत भ्रम जो है वो अद्वैतात्मक ब्रम है द्वैतात्मक नहीं है। और ध्यान हैत्म ही रह जाता है मतलब वाक्य वही ले रहे हैं सारा चीज वही ले रहे हैं इसे एक ही ओम का ध्यान करता है ओम से मतलब तो यह लोग मिल सकता है सर्वलोक भी मिल सकता है मोक्ष भी मिल सकता है ध्यान एक ही का कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है उस परम एक तदाल्नम श्रेष्ठ श्रेष्ठ है आलम्बन निर्दिशय है लेकिन फल तीनों देता है अब उसी को वहां उपरेश समझा दिया अमात्र ज्यादा होगा तो यह लोक को वो मात्रा होगा तो सर्वलोक को मात्रा होगा तो मुक्ति का मार्ग तो निर्भर है ना आप उसी ओम को तो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी मात्रा के प्रधान तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं आम ब्रह्मास्मि ही वृत्ति कर करते वक्त मैं पकड़ रहा उस वाक्य को या ग्रहण कर रहा हूं ज्ञाता हूँ और ब्रह्म निर्गुण मेरा ज्ञी है ज्ञ को मैं ज्ञाता ज्ञान कर रहा हूं इन वाक्यों से इतनी पुट नहीं रह गया तब वो ज्ञान क्या हो गया ज्ञापक हो गया कारखंड ये मुख्य भेद इतना हैं है ज्ञापक में आप भेदनिष्ठ कर रहे हैं तो कारकत्व है अभेदनिष्ठ होकर कर रहे हैं तो ज्ञापक वाक्य वही रहेगा विषय वही रहे कुछ भी वही रहे, भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप आपकी अपनी निष्ठा द्वैत निष्ठ है या अद्वैत निष्ठ ये अभेद का चाहे कोई भी अनुर हो प्राण का हो चाहे सूर्य का हो किसी के साथ भी कर रहे हैं उस भेद निष्ठ अंग्रोपासना हो रही फिर भी अंदर से भी भेद निष्ठा है अब तो समझ रहे हैं मैं सूर्य हूं यह कह रहे हैं जानते हो सूर्य वहां है मैं यहाँ हूं नहीं ये नहीं चलेगा फिर वो अंग्रोपासना भी अंग्रोपासन से वह अंग्रोपासना वास्तविक नहीं ध्यान हुआ होगा उसे के निरंतर करते रहना पड़ेगा करते करते करते करते संवादी भ्रम तो वो क्या होगा वह भेद भी धीरे धीरे खत्म होकर के आभेद में पहुंच जाएगा लेकिन यावत नहीं पहुंचेगा तावत पर्यत निरंतर करना पड़ेगा ध्यान आपगमे विषय अपगम हो जाएगा नहीं संवाद भ्रम यही विशेषता है शुरू में निर्गुण ब्रह्म का में यही स्थिति होती है जितना भी दृढ़ निश्चय हो निष्ठा हो तो भी जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक थोड़ा भाषा है ना अविद्या की उत्तम करेगा इसे संवाद भ्रम को लेकर के प्रकरण शुरू हुआ है सारा संवाद भ्रम पर निर्भर है इसलिए कहते हैं हाँ यहां ये, ये तो अध्यम अधिप्पण था प्रकृत ज्ञान है वो जो है कैसा है कहते अधो ब्रह्मत्व नहीं श्लोक छोड़ दिया है वास्तवत्व देव ज्ञाने नहीं वो जनित क्या वास्तविक होने से ज्ञान के द्वारा पैदा नहीं होता ज्ञान में पहला होता है ज्ञान से पैदा नहीं होता है ज्यापक ज्ञान न्यम जनयत्यद ज्यापका भाव मात्रे न ही विलीयते